आज तक नहीं मिली, आज से पहले। नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुबना पॉइंट 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं कि हम लोग विशेष कुछ मेहमानों को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और आज के हमारे खास मेहमान भारत में बल्कि नेपाल से आए हुए हैं और नेपाल में आप एक्स हाई कोर्ट जज के सेवा से अभी रिटायर हो चुके हैं और आपका शुभ नाम है अनंतराज डुमरे तो बहुत बहुत स्वागत है अनंतराज जी आपका नमस्कार <laughs> मैं ठीक हूँ जी, जी जी जी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर हमें खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि आप जैसे हाई कोर्ट में अपनी सर्विसेज दी है नेपाल वैसे एक अलग अपनी फिलासफी धार्मिकता के लिए बहुत ही अच्छी तरह से फेमस है तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप फिर उसके बाद नेपाल के बारे में जानेंगे आपसे सर्वप्रथम तो आपने जो अवसर दे दिया <laughs> इसके लिए धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया मेरे मन से कहते हैं मैं नेपाल से आ रहे हूँ इसीलिए नेपाली में बातचीत करूं क्योंकि ये मेरा नेटिव भाषा मात्र नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बल्कि भारत के संविधान के तहत बिल्कुल नेपाली भाषा भारत की भी राष्ट्रभाषा है बिल्कुल लेकिन यहाँ जो कम्युनिटी है वो नेपाली तो बुझते नहीं नहीं बुझते <laughs> इसीलिए मेरा जो भाषा का ज्ञान है हिंदी का उतना मैं बताऊंगा <laughs> अच्छी तो नहीं है जो होगा वो ठीक है उच नीच है तो आप उस समझ लेंगे बिल्कुल समझ देंगे, माफ कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल <laughs> मैं हिंदी में बात करने जा रहा हूँ जी जी ये मेरे पहला रेडियो इंटरव्यू है रेडियो में हिंदी भाषा की इंटरव्यू है बहुत बढ़िया इसीलिए मैं बहुत डर रहा हूँ कहीं उस मिस ना हो जाए डरने <laughs> की क्या जरूरत है आपसे लोग डरते हैं <laughs> जी जी मैं चाहूँगा कि जैसे आ, मैं आ, नेपाल से हूँ ये तो आपने कह ही दिया बिल्कुल बिल्कुल नेपाल की राजधानी से पश्चिम तरफ के जिला डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ना जी सेंगजा डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ था आज से पहले चौसठी वर्ष पहले hmm. मैं अभी पैसठी वर्ष में रनिंग हूँ अरे वाह मैं विक्रम सम्मत जो यहाँ से चले हुए थी ना hmm. नेपाल में विक्रम सम्मत चल रहा है hmm. hmm. यहाँ नहीं <laughs> यहाँ नहीं अच्छा ये राजा विक्रमादित्य ने चलाया था बिल्कुल वो सम्मित नेपाल में अभी चल रहा है हुँ हुँ उसी के तहत दो हजार चौस चौतीस थर्टी फोर से मैं काठमांडू में रहता हूँ अभी ये ब्रह्म कुमारी राजयुग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में यहाँ आए हुए हूँ बहुत सुंदर लगा है ये नगरी मैंने जैसे सोचा था उससे अच्छा रहा सर्वप्रथम तो भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता के ये वर्षगांठ जिसको अमृत महोत्सव कहा है इसका शुरुआत है यह अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को लिए मेरा शुभकामनाएँ हैं उत्तर उत्तर प्रगति हो जाए जी जी शांति का संदेश देने समर्थ हो जाए क्योंकि मैं संसार के सबसे ऊंचे हिमशिखर सगर माथा के काक से और लाइट ऑफ एशिया और शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थान से आया हूँ इसी नाते से इस शांति संदेश प्रवाह करने के ये बहुत अच्छा अवसर है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं शुभकामना देना चाहता हूं मेरे तरफ से और मेरे देश नेपाल के तरफ से जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नेपाल के बारे में अपने बारे में और मैं चाहूँगा कि आपका जो प्रोफेशन रहा है एज एक्स हाई कोर्ट जज आप रहे हैं तो इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका और भी तो प्रोफेशन थे मेडिकल इंजीनियर कुछ भी बन सकते थे <laughs> पहले मेरा सोच न्यायालय में आने का तो नहीं था अच्छा अच्छा लेकिन एक था मैं किसान का बेटा हूँ हम्म हु. हम्म मेरा बहुत अच्छा किसानी था पहाड़ में हुँ, हुँ. लेकिन वो न्याय के पक्ष में रहते थे मेरे परिवार में अच्छे संस्कार थे, जो आजकल विभिन्न सेमिनार समारोह में ये बताई जाती है ना हुँ, हुँ. ये संस्कार जन्म से ही हमने मिला था परिवार बिल्कुल बिल्कुल, जो संस्कार बात हो ही रही है अभी हुँ, हुँ. मन की बात हो रही है बुद्धि का बात चल रही है और उस संस्कार की बात चल रही है ना ये हमारे जन्म से ही परिवार में मिला था बिल्कुल उसी वजह से थोड़ा पढ़ने लिखने का अवसर भी मिला तो देखते रहें कि क्या बनना है क्या बनना है एक पहले बार तो जागीर खाना है एक मिनट कंटिन्यू सोशल सर्विस करने का इंटरेस्ट जागा इसलिए कि प्राकृतिक दैवी प्रकोप से जागीर वालों को कुछ नहीं बिगाड़ता महीना मरने से उनका तनाखा मिलते है ना किसान के तो बहुत समस्या भोगनी पड़ती थी इसलिए जागीर खाने का मन बना उसके बाद जो अग्रजों से मुलाकात हुई उन्होंने कहा जागीर खाना है तो तीन जगह पे खाना माल अदालत और गोसरा गोसरा मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफिस माल का मायने होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन कृषि का जिसको मालपुत कहते हैं और तीसरा है न्यायालय Hmm. तीनों में एक एक जगह खाना अच्छा है खाना है तो ये मेरे दिमाग में बैठा hmm. मेरे नेचर के तहत मैंने न्यायालय को रोजा hmm. <laughs> जहाँ स्वतंत्रता से काम करने का मौका मिलता है किसी का दबाव नहीं होता है hmm. जो देखा है वो कर सकते हैं hmm. इसीलिए मैंने न्यायालय बहुत बढ़िया चलिए अनंतराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना करियर को चूज़ किया और जिस तरह से आपको बताया गया था कि एक तो पुलिस है एक कोर्ट है और प्रशासन ये तीन जगह आपको जो है ऑप्शनस मिले थे तो आपने कहा कि चलो कोर्ट में ही अपना करियर अब जमाते हैं तो इसी फील्ड में आप आगे बढ़े और विशेष रूप से हाईकोर्ट के जज इस अहदे पर रहकर आपने सेवा दी है और अभी एक्स हाई कोर्ट जज के रूप में आप जाने जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा करियर के लिए हम लोग कुछ ऑप्शंस रखते हैं और जो रुचि होता है उसमें फिर हम लोग आगे मेहनत करके उसको अचीव करते हैं इसके साथ में मैं चाहूँगा अनंतराज जी कि नेपाल की खूबसूरती ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं पारंपरिक रूप से क्या क्या है थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए वैसे विस्तार तो काफ़ी लंबा है जी। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराने देश ये कभी किसी की गुलाम नहीं हुए स्वतंत्रता संग्राम में ये हर वक्त डटी लड़ी और अपना पौरक दिखाया है इसीलिए दिखाया वहाँ पुराने संस्कार है हमारे बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण शाह जिसने नेपाल को एकीकरण किया था हु. उन्होंने कहा था ये नेपाल असली हिन्दुस्थान है जिन समय हुँ. भारत में फिरंगियों का शासन था फिरंगियों ने यहाँ का धर्म संस्कृति को नष्ट करके चले रहे थे उसी के से बचाने के लिए उन्होंने ये कहा होगा ये असली हिन्दुस्तान है हमारे hmm. समाज में कहते हैं शास्त्र नहीं है तो काशी जाना है hmm. और न्याय नहीं है तो राज्य में जाना है <laughs> उतना अच्छा न्याय व्यवस्था था गोरखराज hmm. जैसे काशी बनारस में सारा विद्या का भंडार था जो भी शास्त्र चाहिए वहां से मिल जाते थे बिल्कुल वैसे ही न्याय हराए तो गोरखा राज्य गोरखा राज्य में चले जातिहास का राज परंपरा था न्याय पहला प्रश्न था न्याय से मन को जीत जाता है हम अभी सफल कर रहे थे ना हुमेन एंड बींग्स एक वन होते हैं बिल्कुल उसके बींग होते हैं बींग को जितना बहुत मुश्किल है वो एक ही रास्ते से जीत सकते हैं, न्याय से जब समाज में न्याय व्यवस्था बरकरार रह, रहे हुँ, हुँ, हुँ। तब वहां का मन मस्तिष्क जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो कहावत बना था न्याय हराए गोरखा जानो। और शस्त्र आ काशी जानो <laughs> क्या बात है जी बहुत ही अच्छा इतिहास नेपाल के बारे में आपने बताया और वहाँ ऐतिहासिक चीज़ों के साथ साथ पिलग्रमेज भी है तीर्थस्थल भी है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मैंने बर्ख्री कहा है वो हिंदुओं का देश है हम्म हम्म हु. हम्म भले विभिन्न भी जात जाति भाषा भाषी का लोग वहाँ बढ़ते हैं फिर भी अधिकतर लोग हिंदू धर्मावलम्बी है हिंदू देव देवताओं का प्रशस्त मंदिर मठ वहाँ पर है जैसे यहाँ जयपुर जै को गुलाब का सर कहते हैं ना? बिल्कुल वैसे काठमांडू को मंदिर का सर कहते हैं <laughs> सिटी ऑफ टेम्पल जी इतना सारे मंदिर है वहाँ पर महादेव के मंदिर हैं देवी का मंदिर है विष्णु का मंदिर है शिव जी का मंदिर है वो तो पशुपतिनाथ आप सब लोग जानते हैं साथ साथ भगवान बुद्ध जन्मे का देश होने के नाते बुद्ध का इस्तीफा भी बहुत है वहाँ पर हम्म हम्म बहुत बहुत स्तूपा है वहाँ पर ध्यान चलते हैं बहुत लोग वहाँ पर बैठ के ध्यान में मगन मस्त होते हैं और वहाँ का स्थानीय तह में भी भूमि देवता को बहुत मानते हैं प्रकृति को मानते हैं वो आदिवासी लोग जो है बहुत उसका से आराधना करते हैं hmm. बाहर ना आए समय माँ जल वर्षा हो जाए hmm. hmm. आदि इत्यादि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नेपाल सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है जिन्हें उसके बारे में आपने बताया अनंतराज जी मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं आप सुना है रीड 90.4 वन एम सुनते रहो मुस्कराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन पारे प्रभु से I'm a stranger in a strange land. ही होगा फिक्र क्यों करे हर बात में सबका कल्याण है हर बात में सबका कल्याण है खुशी का मरम ये सुनाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते खुशी का लुटाते रहो सदा खुश रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और हमारे साथ नेपाल के विशेष एक्स हाई कोर्ट जज उपस्थित है मिस्टर अनंतराज डुमरे जी जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और बड़ा नेपाल की संस्कृति नेपाल की शहर के बारे में इतिहास के बारे में हमने उनसे जाना तो आज वर्तमान में नेपाल किस सिचुएशन में है और किस तरह की कल्चर वहाँ पर अभी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छे प्रश्न किए हैं आपने <laughs> जो था वो अभी नहीं है hmm. जो होना था वो भी नहीं हुआ है hmm. पहले बहुत उच्च स्तर का समाज था शांति के दृष्टि से संस्कार के दृष्टि से और शिक्षा के दृष्टि से भी hmm. आप लोगों ने सुना होगा एक बल्क जिनका नाम से स्मृति भी है hmm. मनुस्मृति जैसे है ना hmm. वैसे यज्ञ के स्मृति है वो नेपाल के जनकपुर मिथिला क्षेत्र से है जो वेद का रचयिता है वेद जी वो नेपाल का है त्रिमेणी धाम उनका क्षेत्र था जो व्याकरण का उत्पत्ति किया है पाणिनी जी वो नेपाल का था अच्छा बहुत लोगों ने नेपाल की कुना कंदराओं में बैठ के तपस्या किया है क्यों भारत के राजबड़ा हूं तो राजपात छोड़ के वहां गए के तपस्या किए थे मैंने सुना है भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नेपाल में क्यों समय बिताए हैं वहाँ ध्यान किए हैं तपस्या किए हैं वहाँ का संगत किया है इसीलिए उसको कहते हैं नेपाल को ये तपोभूमि है तपस्या का भूमि है ऋषियों का भूमि है लेकिन जो इंडिया अधीनस्थ हुआ ना, उसके प्रभाव नेपाल में भी पड़ा जो पहला नेपाल था वो नहीं रहा वो नहीं रहा धीरे धीरे इंडिया के साथ साथ में नेपाल में भी उसका प्रभाव पड़ा उसका प्रभाव चलता रहा पश्चिम संस्कृति का जग बसने लगा अंग्रेजी भाषाओं का स्कूल खुलने लगा पुराने गुरुकुल पाठशालाओं बंद हो रहे जा रहे थे hmm. और पुराना जो संस्कृति है वो दिन प्रदिन घिसड़ते जा रहे हैं वो घड़ते जा रहे हैं hmm. ये बहुत ठूला समस्या है बड़ा समस्या है अनंतराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे समाज में एक नया बदलाव लाया जाए आध्यात्मिकता को लोगों के जीवन में अगर हम लोग जगह दे दें तो निश्चित तौर पे समाज जो है एक नया रूप ले सकता है फिर से भारत की जो परम्परा है पर जो संस्कार है वो लोगों के बीच में दिखाई देने लगेगा लोग उसका आनंद ले सकते हैं आज कहीं ना कहीं जो बाहर का प्रभाव है उसके कारण हम अपनी ओरिजिनलिटी को खोते जा रहे हैं अनंतराज जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे राजस्थान गुजरात और पूरी दुनिया आपको सुन रही है रेडियो के माध्यम से राजस्थान नेपाल से बहुत नज़ीक का रिश्ता रखने वाला राज्य है हमारे राजाओं ने यहाँ वैवाहिक संबंध किया है अच्छा पहले से यहाँ दोबारा संबंध चल रहे हैं दोहरे संबंध है यहाँ राजस्थान से ये बहुत भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर है लेकिन भावनाओं में उतना दूर नहीं है जितना भौगोलिक रूप में है बिल्कुल बिल्कुल मैंने अभी भी बातचीत में कुछ कहा था मैंने जे सोता था राजस्थान मरुभ में है ये यहां जो देखा है ये बहुत हरियाली जो मेंटेन किया है वो एक पार्ट है उसके दूसरी पार्ट फिर ने यहाँ का कमजोरी का फायदा जो उठाया ना उसके एहसास होने लगा यहाँ पर दीदी जी हो जो जी और इसमें बहुत जोर से लगे शिव बाबा जो परम ब्रह्म कहते हैं शिव बाबा माध्यम बल के आए हैं लेकिन उसके जागने का श्रेय दीदी बहनियों ने लिया हुँ, हुँ, हुँ। ये पहले भी ये एरिया दीदी बहनियों ने शासन किया था जब राजा महाराजा नहीं होते थे ना तब तो वहाँ का श्रीमती छोरी और ने हुँ, हुँ। बेटियों ने राजपाट संभाला था शायद उसी का कारण यहाँ की दीदी बहनियों में वो भावना जागृत हुई ये हमारा राष्ट्र का जो संस्कृति था जो संस्कार था वो समाप्त हो जा रहा है सारे लोग रुकुलत में फंस गए हैं ये तो विनाश को बाटे में जा रहे हैं इसलिए इनको जगाना जरूरी है ये हमारा रास्ता नहीं है बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से ये माउंट आबू एक केंद्र बन रहा है अभी संसार भर संस्कार सिखाने का संस्कृति बुझाने का जो केंद्र बन रहे हैं मैं तेसरी चोटियों में यहाँ आ पाए बिल्कुल इससे पहले दो बार आने का पहल किया था लेकिन वो नहीं बन पाए वो नहीं पाया <laughs> कारण से अभी आया हूँ जो देखा जो संस्कार जो संस्कृति जो अध्ययन यहाँ पर हुआ है hmm. ये नालंदा तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था hmm. इसका दूसरी रूप शायद ये माउंट आबू ले सकती है बिलकुल बिल्कुल मेरा शुभकामनाएं हैं <laughs> शुक्रिया ये संस्कृति का केंद्र हो जाए शिक्षा का केंद्र हो जाए संसार भर की पूर्वीय दर्शन से प्रभावित लोगों का केंद्र बन जाए हमने तो वो खो दिया बिल्कुल बिल्कुल जो नालंदा से और तक्षशिला से, से पहले का विश्वविद्यालय था यज्ञ बल्ग जी का संस्कार था स्कूलिंग था अभी नहीं है मेरे ख्याल में अब वो जगह ये राजस्थान ले सकते हैं माउंट आबू ले सकते हैं मेरा सोच यही बन रहा है जी जी, जी। अनंतराज डुमरे सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा संदेश और भावनाएं आपने प्रकट किया ब्रह्म के लिए अच्छा लगा हमें ब्रह्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक रियल दार्शनिक केंद्र के रूप में आप देख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पहले तक्षशिला कहें और भी बहुत सारी ऐसे एजुकेशन हब थे गुरुकुल थे वो सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो गई है लेकिन अब इस सदी की अगर बात करें तो इस समय जो दुर्दार्शनिक केंद्र की बात करें आध्यात्मिक महाविद्यालय की बात करें तो वो ब्रह्म का एक मात्र केंद्र नज़र आता है जहां पर देश विदेश के लोग आकर आध्यात्मिक चेतना को जगाते हैं और महसूस करते हैं और उसी चेतना के साथ फिर वो अपने स्थान पर लौटकर कर वहां के लोगों को उनकी चेतना को आध्यात्मिक चेतना को जगाने का कोशिश कर रहे हैं तो सही कहा आपने और मेरी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को नेपाल वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और आशा करूंगा कि फिर से वो नेपाल वापस आ जाए जिसकी हम सभी को ज़रूरत है इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने विशेष अनंतराज जी को सुना जहाँ पर उन्होंने नेपाल और भारत की संस्कृति का एक मेल और एक समन्वय की बात उन्होंने कही और साथ में नेपाल और राजस्थान का एक भावनाओं से जुड़ाव है भले हम लोग फिजिकली दूर हैं लेकिन बहुत पास हैं भावनाओं से ये उन्होंने जिक्र किया तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग हर राष्ट्र के लिए शुभ भावना शुभकामना करते रहें जी सर्वप्रथम जी मेरे लिए ये जो अवसर प्रदान किए हैं आप लोग ने इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ सिंगो भारत का और विशेष तौर पर राजस्थान और ये सिटी का जी जनताओं ने हमारी भावनाओं को शेयर करने का अवसर मिला इस सभी बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूँगा कि आप भी हल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें और आध्यात्मिक हो जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलेंगी इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते ख मा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्क्राते रहो रे तू का है ना ओ मोह न धीर धरे निर्मोही मोहन जान ज किसने पदा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को कौपने पदा कहे जतन करे ई जितना साथ देवा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना विशरा दे कोई ना संग